आत्मा असंग है उदासीन है अद्वितीय है फिर उसमें संसार कैसे हुआ तो इसके लिए कहा माया परिमोहित आत्मा शरीर करोति करोते जागृत काले में भोग करता है सपने सजीव सुख दुख भोक्ता समाया कल्पित विश्वलोके सुतिक काले सकले विलने तमो भीभूत सुख रूप मेति स्वप्न सुश्रुति में ये भेद दिखाते हैं स्वप्न अवस्था में विक्षेप है सुश्रुति में विक्षेप नहीं है आवरण है जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था में आत्मा आवृत है अज्ञान आवरण से आच्छादित है अज्ञात है और अज्ञान का कार्य होता है आवरण का कार्य विक्षेप जागृत स्वप्न अवस्था में विक्षेप है स्वप्न सुस्त में ये बताया विक्षेप और उसका अभाव संसार मोक्षात संसार में इस प्रकार विक्षेप है में विक्षेप नहीं आवरण भी नहीं सुरस्वती में आवरण है किंतु विक्षेप में मोक्ष में आवरण भी नहीं सपने सजीव सुख दुख भोगता ये मंत्र का अर्थ हो गया था सजीव सुख दुख भोग जो माया से ही परिमोहित होकर के देहादि में करके, देहा करके जीवत्व को प्राप्त करता अभिमान करके वही सुख दुख भोगता सुख दुख और भोगता सुख भी भोग करता है दुख भी हो करता है स्वप्न में जिस प्रकार जागृत में जैसे सुख दुख भोग होता है जैसे स्वप्न में भी होता है तो स्वप्न सुख दुख देने वाले कर्म अलग है जागृत सुख दुख का सुख दुख का जागृत काल में सुख दुख का कारण अलग है तो कर्म फल है सुख दुख है उसका भोग करता है सपन में भी सया कल्पित विश्वलोके तो माया से ही कल्पित जैसे पहले माया से कल्पित होकर के माया परिमोहितात्मा इस प्रकार माया से कल्पित विश्वलोके तो पूरा संसार में सब कुछ उस प्रपंच कल्पना करता है जैसे जागृत में इसे सारी कल्पना करके सुख दो करता है स्वपन में जो प्रपंच है उसको कहते वासनामय जागृत काल में प्रपंच बहिइंद्र से गृहमाण है स्वप्न में प्रपंच बहिन्द्र गृहमान नहीं है वासनामय प्रपंच है वास्तव है ही नहीं बहिन्द्र व्यापार से उपरत है उसी समय लगता है इंद्र के द्वारा हम देखते हैं। शरीर इंद्रिय सब विषय सब वासनामय कल्पित है वो स्वप्न प्रपंच का ज्ञान साखी ज्ञान है साखी के द्वारा प्रकाश होता है स्वप्न प्रपंच क्योंकि है, जिस प्रकार प्रातिभाषिक सर्प का ग्रहण प्रमाता को नहीं होता है प्रमाता तो प्रमाण से ग्रहण करेगा साक्षी का ज्ञान प्रमाण के बिना साखी है आत्मचैतन्य ही साक्षी है उसको साक्षी शब्द से कहते साक्षी आता है जो साक्ष्य का संबंध होगा साक्ष्य होता तो है दृश्य साक्ष्य संबंध से आत्मचेतन को साक्षी कहते हैं। साक्ष्य का संबंध भी कैसे होगा आत्मा तो संबंध है आध्यासिक संबंध साक्ष्य दृश्य का आध्यासिक संबंध आरोपित संबंध होता है तो जिस संबंध से साक्ष्य तो हुआ वो सम्बंध वास्तव नहीं आध्यासिक है आध्यासिक संबंध के कारण साक्ष्य दृश्य के साथ प्रातिभाषिक पदार्थ का अज्ञान का सपन प्रपंच का रज सर्प का साक्षी के, सा के, के साथ संबंध होता है आध्यासिक संबंध अधिष्ठान के साथ अध्यस्त का संबंध आध्यासिक होता है वास्तव नहीं है जैसे मरूभूमि में जल का संबंध आध्यात्ता था कल्पित संबंध वास्तव संबंध नहीं है जो संबंध ही कल्पित हुआ जिस संबंध के कारण साक्षित्व में आता है वो संबंध भी कल्पित है इसलिए साक्षित्व भी आत्मा में कल्पित है शुद्ध दिग् रूप चेतन आत्मा है साक्ष्य संबंध से साक्षित्व तो का व्यवहार होता है वो साक्षी कहते हैं। परमाता है अंतकरण विशिष्ट चेतना, साक्षी में विशेषण नहीं होता है अंतकरण अविद्या अविद्या अंतकरण उपाधि है उपाधि होने से साक्षी कोटि में अविद्या अंतकरण कोई नहीं रहते हैं। उपाधि का अन्वय कार्य के साथ नहीं होता है जैसे कहते तार्किस्कुल अवचिन्न अनभ स्रोत्र श्रवण्रिय है कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्न आकाश्रवण इंद्रिय तो, तो, तो आकाश में रहेगा कर्ण सस्कुल्य उपाधि तो श्रवण श्रवण इंद्रिय में कर्ण सस्कुली कान नहीं रहता तद तो अवच्न आकाश ये विशेषण और उपाधि में ही भेद है विशेषण का कार्य के साथ अन्य होकर होता है और व्यापर विशेषण होता है उपाधि व्यावर्तक है किंतु कार्य के साथ अन्वय नहीं होता है और एक होता उपलक्षण कहा का वैव दत्ता से उपलक्षण है वो रहे नहीं रहे तो गृह का परिचायक हो जाता है अविद्यमान भी इतर व्यावर्तकत्व कार्य के साथ अन्य नहीं होता है उपाधि उपलक्षण दोनों का अन्वय कार्य के साथ नहीं होता है विशेषण का अन्वय होता है किन्तु उपाधि और उपलक्षण में भेद है उपाधि विद्यमान होकर के व्यावर्तक उपलक्षणा विद्यमान होकर के नहीं होकर के भी व्यावृतक हो, हो जाता है तो यह साक्षी कोटि में अंत अथवा अविद्या नहीं रहते अविद्या से उपहित तो कहन से साक्षी केवल आत्मा ही साक्षी है वो ग्रहण करता है सुख दुख का सप्न अवस्था में जागृत काल में प्रातिभाषिक पदार्थ का भी ग्रहण साक्षी से होता है साक्षी तो गिन्य ज्ञान जो साक्ष्य के साथ संबंध होता है वो कभी संबंध होता है तो वो कहते साक्षीभाष्य साक्षी प्रकाशक स्वयं प्रकाश मान एक तो साक्ष्य जैसे सूर्य प्रकाश है घट साम आएगा तो घटक प्रकाशित होगा नहीं तो नहीं है सूर्य प्रकाश ही साक्षी रूप प्रकाश सुश्रूच में है जागृत में भी है और प्राधिभाषिक पदार्थ का संबंध हुआ अध्यासी का तो उसको प्रकाश कर दिया प्रकाशित हो गया तो संबंध आध्यासिक होने से साक्षित आत्मा में कल्पित साक्षी स्वयं कल्पिता नहीं साक्षी तो कलित साक्षी तो आत्मा ही है तो सुख दुख भोग होता है सुख दुख का ग्रहण सपने में होता है सुसुप्त में भी अज्ञान का प्रकाश होता है साखी के द्वारा सुसुप्त काले सकले भी लेने प्रपंच का लय हो जाता है स्वप्न अवस्था में काले काल में स्वप्न का भी लय अंत का भी अज्ञान में लय हो जाता है अज्ञान रहता है रूप चेतन अधिष्ठान आत्मा तो हे साकी और अज्ञान भी है और बाकी अज्ञान का कार्य जितने सबका लय लय है कारण रूपेण अवस्थानम कार्य कारण रूप से रहता है तो लय हो गया तो कारण है अज्ञान अज्ञान में सब लीन हो गए अज्ञान में लीन होने पर भी जब जागते हैं अपना अपना संस्कार कर्म ले करके आते हैं तो नहीं तो सुश्रुति अवस्था में सब एक हो जाएंगे मुक्त तो हो जाएंगे अज्ञान रहता है अंतकरण कारण रूप से रहता है सबका अंतकरण भिन्न भिन्न है और बीज रूप से कहते कारण है बीज अज्ञान है बीज कारण तो सब का अंतकरण अज्ञान में बीज रूप से रहता है जैसे पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के बीज गिर करके पृथ्वी मिट्टी ही मिट्टी दिखती है और वो मिट्टी लेकर कहीं दूसरे स्थान में डालेंगे समय अनुपुर उसमें अंकुर हो जाता है इसी प्रकार अज्ञान में अंतकरण सब कारणों से रहता है तो जो साक्षी के द्वारा प्रकाश होता है अज्ञान का प्रकाश होता है सुसुति काल में विषय है केवल अज्ञान अज्ञान को साक्षी प्रकाश करता है तब तो अज्ञान में वृत्ति होती साक्षी वृत्ति के द्वारा प्रकाश करता है अज्ञान की जो वृत्ति है वो वृत्ति कादाचित की है है किन्तु वृत्ति परिणाम वो वृत्ति का संस्कार वृत्ति में संस्कार हो जाता अनुभवजन्य और उसका अंतकरण में संस्कार आ करके फिर प्रमाता स्मरण करके होता है न किंचिता अवेदिशम साखी के साथ प्रमाता का एकत्र तादात्म होता है तो प्रमाता कहता है न किंचिता अविशम और भारतीय कार्य भगवान कहते सुरेशाचार्य न किंचित अवदिशम ये स्मरण नहीं है ये जब परामर्श होता है जगने के बाद कहता है क्योंकि साक्षी चैतन्य अभी है और अज्ञान भी अभी है तो वर्तमान अज्ञान साक्षी प्रकाश करके साक्षी प्रकाश करता है परमाता कहता है और न किंचित भी दिशा अतीत काल प्रयोग करता है काल भी साक्षी में अध्यस्त है अतीत काल भी अध्यस्त से जगने के बाद कहता है इसे भारतीय भवन कहते है तो सुश्रुति काल में अज्ञान रहता है सिद्ध है और सब लीन होने पर लीन होने का यही अर्थ है कारण रूपे नवस्थान कारण अज्ञान अज्ञान रूप से रहते इसलिए यहाँ श्रुति में स्पष्ट कहा गया तमोत सुख रूप मेती सुख रूप को प्राप्त करता तमो अभिभूत अज्ञान तम से अभिभूत है आत्मा अज्ञान रूप तम से अभिभूत है आवृत है अज्ञान से आवृत हो करके ही जीव रहता है शुद्ध चैतन्य सुस्वती काल में तमोत कौन से अज्ञान से आवृत है सुखरूप ही प्राप्त करता है स्वप्रकाश आनंद स्वरूप है विक्षेप के अभाव मात्र में से ही सुस्वती अवस्था में जीव आनंद ब्रह्म के साथ अत्यंत निकटतम हो जाता है केवल आवरण रहा जब विक्षेप हो जाता है तो दूर हो गया जिस प्रकार अभी भी जागृत अवस्था में विक्षेप नहीं ध्यान के साथ विक्षेप बहुत एकाग्र नहीं होता है दुखी होता है ये शांत हो जाता है विषय कम होता है तो अच्छा लगता है सामान्य रूप से विक्षेप बहुत जिसमें विक्षेप ज्यादा है और ज्यादा दुखी है विषय कम होने से शांत अच्छा लगता है इसे ध्यान करके शांत सत्संग करेंगे तो शांत होता है तो अच्छा लगता है विषय शांत होने पर और विषय बिल्कुल अभाव हो जाए सुश्रुति अवस्था में तो केवल आवरण रहा तो आनंद रूप ब्रह्म के पास ही हो गया एक रूप हो जाता है केवल आवरण रहा तो सुख रूप प्राप्त करता है टीका में सपने इंद्रिय ग्राम उपरम रूपायाम सपनावस्थायाम सपन का अर्थ इंद्रियाग्राम ग्रामी समुदाय इंद्रिय समुदाय सब इंद्रिय उपर तो हो जाती है उपरम रूपायाम सपनावस्थायाम इंद्रिय ऊपरम होने से ही सपन इंद्रिय से ग्रहण होता है तो निद्रा नहीं निद्राने पर इंद्रिया का इंद्रिया के दिखना बंद सुनना बंद हो जाता है ना दो ना दो ना ना कोई कोई सुनते रहे सुनना चाहते हैं लेट कर करके कभी निदिल हो जाती पता नहीं चलता है कान तो करा रहता है किंतु सुनाया नहीं पड़ेगा दिखाया नहीं पड़ेगा तो इंद्रियो पर तो हो जाती है सपन अवस्था में सजीव जीव है जीव प्राण धारण धातु ही जीवती थी जीव जीवती का था प्राणाय धारयती जब प्राण धारण करता उसको जीव कहते हैं तो जीव प्राणायाम धार यारण करने वाला वृक्ष भी जीव है प्राण धान करने वाला पेड़ पौधे सब जीव है विभिन्न युनि में जन्म लेकर के पाप पुण्य के कारण अभी कोई पशु है कोई वृक्ष है कोई वृक्ष है कोई पौधा पौधा छोटा है कोई घास है कोई कीड़ा मकोड़े है सब जीव है प्राण धान करने वाला विविध विषय वासना वासित विविध विषयजन्य वासना जागृत काल में विविध विषय भोग करता है भोगन से उसका संस्कार रहता है संस्कार युक्त तो वासना क्या संस्कार है संस्कार से युक्त तो होकर के स्वप्नवता में सुख दुख भोक्ता सुख दुख करता है सुख दुख अनुभव करता है अहम सुखी अहम दुखी तेम रूप प्रत्यवान तो उसको ऐसे सुख दुख ज्ञान होता है सुख दुख भोगता होता है स्वप्न काल में जैसे जागृत काल में तत्व संसार से दृष्टान तास्तवत्मार संसार के लिए दृष्टान देते हैं वास्तव नहीं संसार दिष्टान्तना दृष्टानते वा, संसार से वास्तवत्म बार यती संसार वास्तव नहीं दृष्टान्त के द्वारा वास्तवत्व का वारण करते है स्वाय कल्पित विश्वलोके स्वया स्व माया स्वमाया माया ष्टी से माया ज्ञान तत्देहाभिमान माया स्वस्थ कार्त्या तत्द देह मा अभिमान करने वाला देह विमान करने वाला उसकी जो माया है अज्ञान केवल अज्ञान आवरण नहीं माया शे माया का दो कार्य एक अज्ञान और अज्ञान विपरीत ज्ञान आवरण तो ये माया कल्पितम सो शब्द लोके विश्वलोके कलवासन रूपे विश्वस्वीन रथ रथ युग पंथा निखिलुवन लोके वने जने चलते विश्वलोक सपने यथा यथा तीर्थ कल्पित वासना सारे लोक स्वप्न प्रपंच वासना है विश्वस्वीन लोके भुवन में रथ सपन का भी रथ देखता है रथ योग अस्वादि पंथा मार्ग आदि से परवतन अध्यदि का निल भू बने सारे ब्रह्मांड में दिखता है ये वासना रूप ही ये लोग वने जनेच वन भी देखता है, है, है मनुष्य देखता है सब कुछ देखता है कल्पित विश्वलोके सपन ही सपन है सब कुछ जिसमें कल्पित है विश्व लोग जिसमें कल्पित है सारे सब कुछ कल्पित है यह सपने दिखता है यथा तत्व जागृत जैसे सपन में दिखता है जैसे जागृत में दिखता है सपना में कल्पित है तो जागृत भी कल्पित है देखते समय जागृत अत्यंत सत्य लगता है सपना देखते समय क्या सत्य लगता है जागृत जितने सत्य रहता है सपना इतने ही सत्य रहता है कभी कभी अधिक है जागृत में जो दिखता है सपने में इससे विलक्षण दिखता है तो भी सत्य लगता है आम के पेड़ में चढ़ा चढ़ने के बाद ऊपर देखा एक तालाब सपने में तो सम क्या होता है बिल्कुल ठीक रहता है अथवा आम के पेड़ में चढ़ा और ऊपर देखा फल कुछ कटहल लगा और कटहल पकड़ कर खाता है कच्चा कटहल भी खा लेता है अथवा तो कटहल खोला अंदर से अंदर से खोला तो अंदर दही निकला अभी अभी घुसता है जैसे खाते समय लगाओ दूध जैसे लगता है खीर जैसे वो भी पी लेता है जैसे जब लगता है वो ठीक है कभी में विशेष शास्त्र में आया कभी तो अपने को पेड़ दिखता है कभी बंदर बन गया कभी कुछ दिखता है जो जैसे लगता है ठीक है जागृति में से नहीं लगता है जागृति में कोई लिया पानी लिया पीते समय यदि गर्म हो जाए चाहे हाथ में ठंडा लगता है पीते समय मुखे में गर्म हो गया संशय होगा ऐसे कैसे हुआ ठंडा है हाथ में रहता है मुखे में कैसे गर्म हुआ और सपने में ले आता तो और ठीक लगता है तो ठंडा है दूसरे कोई कहा था तो ये तो गर्म लगता है बुलावर क्या है पानी तो ठंडा है मुखे में गर्म हो जाता है दूसरे को सिखाता है <laughs> तो ये सपना में ऐसे ही सत्य लगता है अधिक बिल्कुल जैसे मिथ्या होने पर भी उसी दृष्टान्त से निश्चय करना है सजागृत प्रपंच सत्य लगना लगता है जरूर किन्तु सत्य लगने से सत्य ऐसा निश्चय नहीं हो सकता है माया ज्ञानम विपरीत ज्ञान कल्पितम हो गया वन लोके कल्पित जाने लोग कल्पित य स्वप्ने यथा व जागर भी देखता है सरस्वती काले, सरस्वती काल में आनंद भोग अब आनंद केवल सुख दुख दोनों भोग करता है जागृत स्वप्न में भोग समाप्त होने पर सकले निकले भी लीन है सब कुछ लीन हो जाते हैं तो विशेष विज्ञान सुश्रुति अवस्था में रहता है नहीं विशेष विज्ञान नहीं से ही रहता है स्वरूप विज्ञान केवल रहता है विशेष विज्ञाने स्व कारणे लयंगते कारण में लीन हो गया अज्ञान में रहा एकतावान सुश्रुतो मुख्य चमोह न्याय इतना अंश है सुश्रुति मोक्ष में विक्षेप नहीं समान है न्याय सुश्रुति में भी क्षेप ही रहता है विषय विपरीत ग्रहण नहीं रहता है मोक्ष में भी विपरीत ग्रहण नहीं होता है तो दोनों में इतने समान न्याय होगा तो कुछ विशेष या नहीं को विशेष क्या विशेष है फिर सुरस्ती और मोक्ष में क्या विशेष है या विशेष इतने विशेष है ये विशेष इतने हैं सुरस्ती अवस्था में अज्ञान रहता है मोक्ष काल में अज्ञान नहीं रहता है ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो जाता है तमो भीभूत तमसा अभिभूत तम अभिभूत अज्ञान आवृत अज्ञान आवृत आच्छादित सुख स्वरूपम स्व आनंद रूप ही सुख स्वरूप आत्मा है जो आत्मा है वही सदरूप रूप है वही आनंद रूपे है स्वप्रकाश आनंद स्वप्रकाश आनंद आत्म स्वरूप सुख स्वरूप उसको एक गाप्त करता है सरस्वती काल में प्राप्त करता है केवल इतने रहा अज्ञान आच्छादित है और अगृत काल में स्वन काल में अज्ञान है या नहीं अज्ञान अज्ञाना है सरस्वती काल में नहीं अज्ञान है। पुन जन्मकर्मयोगा सवी सपीते प्रबुद्ध पुरात्र क्रीडति ततस्तु ततस्तुत सकलं विचि पुनश्च जन्मांतर कर्म कर्म के कारण फिर सैव जीव प्रबुद्ध फिर जगता है अन्य जन्म में कर्म क्या था कितने जन्म में कितने जन्म हो गए जन्म कर्म क्या वो कर्म का फल भोगने के लिए ही शरीर प्राप्त करता है भोगायतन शरीरम जितने शरीर ग्रहण करते हैं सब अज्ञान था वह अ्ञान से कर्म है कर्म भोगने के लिए शरिय ग्रहण हुआ है शरिय प्राप्त तो किया तो कुछ पाप पुण्य कर्म लेकर आया जिसको कहते प्रारब्ध प्रारब्ध क्या प्र आंग प्रोक रब धातु से निष्ठा आरंभ हुआ प्रकर्शन आरंभ हो गया फल देने के लिए कर्म तो बहुत ही सब कर्म फल देने के लिए तैयार नहीं हुए पूर्वजन्म मरने के पहले जितने कर्म तैयार हो गए थे फल देने के लिए और परस्पर अविरुद्ध भी हो विरोध होगा तो सब कर्म का फल एक जन्म में भोग नहीं हो सकता है अविरुद्ध हो मनुष्य जन्म में जो कर्म फल भोग हो सकता है वही केवल आएगा कोई स्वर्ग में भोग करने का कर्म है कोई नरक में भोग करना है कोई पेड़ पौधे पशु पक्षी योनि में भोग करना सब एक जन्म नहीं दे सकते है जो फल देने के तैयारी होगी अविरुद्ध प्रबल हो वो एक जन्म में भोगने के लिए आएगा बाकी बहुत कर्म रहा आगे जन्म में प्राप्त तो करेगा इस जन्म में समाप्त तो होने के बाद इसी जन्म में कोई कर्म प्रबल कर्म है फल देने के लिए तो भी मिल जाएगा पहले का कर्म मिल करके आगे जन्म बनेगा जो अभी कर्म लेकर के आया पुण्य पाप कर्म उसको कहते प्रारब्ध गर्भ में आते हुए फल देना शुरू कर दिया वो किंतु कर्म जितने पुण्य पाप है पूर्व जन्म मरने के पहले निश्चित हो गया था इसी जन्म में इतने ही भोगना पड़ेगा जितने पुण्य पाप जो लेकर के आता है पुण्य कर्म का फल सुख सुख साधन और पाप कर्म का फल दुख दुख साधन जितने सुख सुख साधन आपको मिलने वाला है दुख दुख साधन प्राप्त होने वाला है ये पहले से निश्चित है इतने ही मिलेगा जितने भी कुछ करे अधिक नहीं हो सता है काम भी नहीं होगा नहीं चाहने पर भी जैसे दुख भोगना पड़ता है कौन चाहता है दुख भोगने के लिए नहीं चाहने के लिए दुख भोगना पड़ेगा इसी प्रकार नहीं चाहने पर भी सुख आपको जितने मिलना है मिल जाएगा पीछे सुख के विषय के पीछे नहीं दौड़े दिन नहीं हो तो भी आपके पास इतने आ जाएगा जितने पुण्यकर्म उसका फल अवश्य देगा यदि सुख जितने मिलना है विषय के पीछे नहीं दौड़े दीन नहीं बने किसकी याचना नहीं करे झूठ नहीं बोले तो इतने सुख मिलेगा मिलेगा ही तो फिर क्यों दीना बनना झूठ बोलना विषय के पीछे क्यों दौड़ना दौड़ने से अधिक मिझ हो जाएगा यही समझना है नहीं समझ करके विषय के पीछे दौड़ते है दिन बन जाते है हमको मिल जाए मिल जाए सारा जीवन बरफ जो मिलने वाला है इच्छा नहीं करने पर मिल जाएगा नहीं मिलने वाला है तो रोज रोज चिंतन करे जब पकड़ते रहे माला लेकर तो भी नहीं मिलेगा बड़े बड़े चीज क्या सामने कोई एक चीज देखा मन में रखा आज हमको हम ये चीज खाने की इच्छा है अंकुरित तो हम खाने की इच्छा ऐसा सोच करके माला लेकर जप हो जिस दिन इच्छा उस दिन मिल जाएगा और जिस दिन कभी सोचा नहीं वो सामने आ जाएगा जब दिन खाने का है आपका कर्म में वो सामने आ जाएगा कभी सोचा नहीं उसको जिसका नाम कभी नहीं लिया था अभी पंद्रह दिन के अंदर वो कहीं सामने आ गया और जिसको पंद्रह दिन से सोच रहे इसे खाए इस खाएंगे पंद्रह दिन क्या और पंद्रह एक महीना छह महीना तक भी नहीं मिलेगा ये होता है तो इसी प्रकार जो सामान्य चीज में भी चाहने पर नहीं होता है जो बड़ी चीज नहीं है किसी का मूंग का इसे कोई एक चीज आप सोचो देखो सोचो कभी पंद्रह दिन महीना छह महीना भी नहीं मिले और कभी सोचा नहीं सामने आकर में प्राप्त हो गया इसी प्रकार पुण्य पाप के कर्म फल कर्म के फल पुण्य पाप कर्म का जो फल सुख दुख साधना जब प्राप्त तो होने वाला है इच्छा नहीं करने पर ही मिलेगा इसलिए जितने जितने इच्छा करता है सोचता है मुंह को मिल जाए मिल जाए इतने दुखी होता है और क्या करता है इच्छा करके फिर कुछ प्रवुत्व तो होता है प्रवृत्व तो होने पर क्या इच्छा के कारण प्रवृत्ति तो होती है तो उसमें कभी कभी उल्लंघन हो जाता है चाहता है मिल जाएगा तो झूठ बोल देता है कोई चीज ये अपने पास है और एक प्राप्त करने की इच्छा कोई दे रहा है आपके पास है नहीं है मिल गया नहीं वो तो पुराना हो गया <laughs> नहीं, नहीं। तो कोई लेने की इच्छा है तो फिर दूसरे भी ले लेगा उसमें कुछ बोल देगा तो ऐसे ही होता है दिन बन जाता है दिन क्यों बनना कुछ नहीं जितने मिला इतना अच्छा मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा बहुत संपत्ति नाम ख्याति बहुत हो जाए ज्ञान नहीं हुआ तो जन्म सार्थक हो गया ना ऐसे कितने जन्म पहले चला गया कितने क्या क्या होकर के अभी कुछ पता नहीं इसी प्रकार ये जनों चला जाएगा मर करके फिर जाकर कहीं पेड़ पौधा भेड़ बकरी कुछ बन जाएगा तो नाम अपने फटो की पूजा होगी स्वयं कहीं बन गया गधा बन गया <laughs> कुत्ता बन गया इधर लोग फटो की पूजा करते हैं आरती करते हैं वही कुत्ता दौड़कर आएगा उसको भगाएंगे भाग भाग लाठी छुपेंगे इसे क्या लाभ है ये सोचना है ज्ञान प्राप्त करना जो दैव संपत्ति की इकट्ठी करना जो लौकिक संपत्ति है उसको छोड़ना दैव संपत्ति प्राप्त करना धर्म करना सपमान में चलना इसी जन्म में पुण्य पाप तो अपने फल देंगे सुख दुख मिलना प, जितने मिलना है मिलेगा इसी जन्म में सुखों के लिए ज्यादा प्रयत्न करते हैं अगले जन्म स्वर्ग के लिए याग के लिए कौन से है करना तो चाहिए अगले जन्म के लिए जो करते हैं किंतु सब ज्यादातर इसी जन्म सुखों के लिए सोचते हैं सुख किंतु जितने दुख मिला इतने मिलेगा कोई भी साधन हो को इतने गृहस्थ लोग पुत्र चाहते सुखों के लिए पुत्र से बहुत सुख मिलता है और पुत्र से इतने दुख मिलता है किसी किसी को जिसके दुख मिला पुत्र सोचता है पुत्र नहीं होना भी चाहता पुत्र प्राप्त होने पर इतने दुख मिलता है इसी प्रकार केवल पुत्र के लिए नहीं सब चीज में कोई चाह है मकानों मकान के अपना हो जाए जाएगा अच्छा है मकान हो जाने पर इतने परेशान होता है सोता है फिर मकान छोड़कर भाग जाता है ऐसे मकान कोई बनाते हैं रहने के लिए इसे देखा है कोई ब्रह्मचारी कुछ मकान दो चाहे कमरा बना दिया उसे मकान की मरामती करने के लिए और कुछ बनाने के लिए और कुछ बनाने के लिए वो दौड़ता रहता है रहता कोई दूसरा जो मकान बनाते समय नहीं था वो रहता आराम से वो उसके लिए सर भोजन आदि व्यवस्था कर देता तुम रहो क्यों कोई तो रहना चाहिए उसको भोजन आदि व्यवस्था करता है रहकर अशांति से बैठ कर रहा भजन करता है जैसे रहता है और जिसने बनाया वो भागता फिरता है पंद्रह दिन भी साल, साल भर में पंद्रह दिन रहने नहीं कभी आया दो चार दिन आएगा तो दो चार दिन कहीं कुछ मिश्री लगाया कुछ काम किया फिर भागा फिर रूपया लेकर आ फिर भागा ऐसे देखा गया पांच साल सात साल देखा गया कमरा कुटिया बनाने वाला रहा कम समय रहते अन्य लोग क्या करेंगे? तो सुखी हो गया कमरा बना करके और फिर क्या बाद में बड़े दुखी हो जाता है किसको रखा फिर क्या हो गया फिर किसको देना है फिर बड़े दुखी चिंता ऐसे ही होता है इसलिए सुख दुख प्राप्ति के लिए नहीं सोचना सुख दुख जितने प्राप्त होगा इतने ही इसलिए और सुख दुख के लिए नहीं सोचे और क्या करना है केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए सोचना यही है किन्तु ये विपरीत हो जाता है जब सुख मिले दुख नहीं मिले इसके पीछे लग रही चिंतन करने लगा परमात्मा चिंता छोड़ दिया जो निश्चित है चेष्टा करने पर भी कम ज्यादा नहीं होगा उसके लिए प्रयत्न करके सारा जीवन समाप्त कर देते हैं जो प्राप्त हो सकता है प्रयत्न करके कोई प्रयत्न कर गया तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है कर सकता है नहीं उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए जो करन, प्रयत्न करने से कुछ होगा अ सुख दुख के लिए प्रयत्न करने से सुख अधिक मिल जाएगा दुख कम हो जाएगा नहीं निश्चित है कर्म फल भोगना पड़ेगा इसलिए जन्मांतर कर्म युगात सैव जीव सपीति प्रबुद्ध जो सोया हुआ फिर जग जाएगा नींद नहीं लगेगी कर्म फल भोगने के लिए गाढ़ निद्रा चाहते कि थोड़ा और दृश्य हो जाए लेटा रहेगा नींद नहीं लगेगी किसको नींद लग जाती है सुस्रुप्ति अवस्था में बड़े धनी सम्राट और भीख मगा दोनों में कोई भेद है गाढ़ी निद्रा में सो जाने पर समान है बराबर बल्कि निद्रा सुश्रुप में अधिक समय जिसको होता है अधिक समय सुखी रहा जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा है वो चिंता है और जग जाएगा सो नहीं सकता है दवाई लेने के बाद भी निद नहीं लगी और जो कुछ नहीं देखो कभी कभी एकदम सो करे खड़ा लेता है आराम से सामान्य कुछ खाया पेटे भरे बड़ा सो गया बस आराम फिर उठो जाओ काम करो काम परिश्रम करने वाले मजदूरी करने वाले जल जाएंगे आकर सो जाएंगे आराम से सुश्रुति अवस्था में कोई भेद नहीं है दोनों बराबर है और ज्ञान दोनों में समान है और विचय भी किसी में नहीं धन का अभिमान रहता है सुरशुति अवस्था में धन से कोई लाभ होता है अच्छा गाय अच्छा सया में कोई सेवा हुआ कोई पेड़ के नीचे सोया हुआ किसकी नीति अच्छी होती है बराबर नीति किस में समान है छोटा बड़ा नहीं है इसलिए अन्य समय में व्यर्थ छोटा बड़ा क्यों सजना वास्तव भेद ही नहीं ही है व्यर्थ ही अज्ञान आवृत है अज्ञान चय्रुप आत्मा में कोई भेद नहीं अज्ञान आवृत हो गया अज्ञान से भेद होता है अज्ञान आवृत है समान है अब विक्षेप होते समय किस में विक्षेप किस प्रकार विक्षेप है कर्म के अनुसार उसमें भी क्या है ये फिर सपन कर्म फल देने के लिए सपन में भोग देने वाले जो कर्म तैयार हो गया तो सरश्रुति सपने में आ जाएगा तो जागृति में आ जाएगा थोड़ी देर में प्रबुद्ध जग जाता है तो जीव जागृत काल में रहता है या स्वप्न अवस्था में रहता है दोनों अवस्था में रहेगा सुरश्रुति अवस्था में रहेगा तीनों अवस्था में रहेगा पूरा तय क्रीडत जीव तीन पूर्व में क्रीड़ा करता है बस कभी यहां कभी यहां बच्चे से बंदर जैसे चलांग लगाता है इधर उधर जाता है बिना कारण किसी मसाका को हिला देता है कहीं बांस को हिला देता है इधर चल जाता है इसी प्रकार ये अपने अपने कर्म के अनुसार कभी सोता है कभी जगता है कभी सपन देखता है यही चल रहा है जागृत सपन और ये तीनों अवस्था ही चलता है चलती है कोई कभी कुछ तीन अवस्था के बिना नहीं हाँ यदि जागृत अवस्था में कोई समाधि अभ्यास करे तो उसको कहेंगे तूर्य तीनों से भिन्न चतुर्थ जागृत काले होते हुए भी बैठा हुआ विक्षेप नहीं है सुश्रुत अवस्था में तो विक्षेप नहीं है समाधि काल में भी अभ्यास करने से विक्षेप नहीं होता है तो द्वेत का विस्मरण जैसे सुश्रुत में ऐसे समाधि में भी समान है किंतु इतने मात्र से समाधि में बैठ गया जो द्वेत विस्मरण हो गया ज्ञान नहीं हुआ योगियों को जैसे समाधि होती है ये समाधि में से अज्ञानी की निवृत्ति नहीं होती है अज्ञान की निवृति के लिए ज्ञान चाहिए इसलिए वेदांत के लिए जो समाधि है ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चले बिल्कुल वृत्ति का अभाव होकर खाली वृत्ति प्रवाह से अज्ञान निवृत्ति होने के बाद वृत्ति की शांति वो अलग चीज है ब्रह्माकार वृत्ति प्रवाह के बिना खाली शांत होकर रह जाए वो समाधि हाँ अंतकोण शुद्धि के लिए साधन है चित्त एकाग्रता द्वित विस्मरण देहाभिमान नष्ट हो जाता है समाधि काल में तब जागृत काल में विचार करते समय को होता है देहाभिमान नष्ट हो जाता है तो देह में अमबुद्धि नहीं रहती ये सब आवश्यक है किंतु अज्ञान के अनुवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से तो ब्रह्म कौन है जो तीनों अवस्था में तीनों अवस्था को प्रकाश करने वाला तीन अवस्था से विलक्षण पुरत्री जीव तीनों अवस्था में जो क्रीडा करता है कभी किस में जाता है कभी किस में जाता है ये स्थूल सूक्ष्म स्थूल प्रपंचम प्रपंच और अज्ञान कारण तीनों में क्रीडा करता है ततस्तु जातम सकलम विचित्रम उसी से ही सकल कार्य उत्पन्न होते है वही ब्रह्मस्वरूप है जो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञाप इमाम विद्य भगवान कहते सर्व को जानने वाला परमात्मा ब्रह्म है एक ही अधिष्ठान एकम व द्वितीय ब्रह्म है जो ब्रह्म है एक अद्वितीय अधिष्ठान है तत तत्सत्यम स आत्मा तत्व से कह करके वही सत्य है वही आत्मा है तुम वही हो तुम कौन से आत्मा है तुम अलग आत्मा अलग नहीं और जो आत्मा है वही सत्य है वही ब्रह्म है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म श्रुति का उद्घोष है जो ब्रह्म है वही सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म उसी ब्रह्म को ही श्वेत को अरुण्य उपदेश करते सदैव समय इधम अग्र आशित एक अंत में कहते त्यम स आत्मा तत्वी श्वेत केतु वही ब्रह्म ही सत्य है वही आत्मा है वही तुम हो एक ही तत्व है उसी से ही सारे जगत की सृष्टि होती है अज्ञान से अज्ञान से ही सृष्टि है शुद्ध ब्रह्म निर्भिशेष निष्क्रिय है सृष्टि प्रपंच दिखता है तो अज्ञान से ही सृष्टि हुई जादूगर जैसे बना देता है बनाता का नहीं दिखा देता है लोग देखते हैं, बनाता कुछ नहीं इसी प्रकार ये जब तो दिखता है तब तो लगता है सृष्टि हुई श्रुति में जो सृष्टि कही गई वस्तु सृष्टि में उसका तात्पर्य नहीं है ये दिखता है भ्रांति से सपने में प्रपंच दिखता है मकान दिखता है मंदिर भी दिखेगा वो तो मंदिर को बनाना पड़ता है आप तो नहीं बनाए दूसरे किसने बनाया वैसे वही दिखता है केवल इसी प्रकार जागृत प्रपंच है दिखता केवल यही एक तत्व है उसमें सब कुछ आरोपित है अधिष्ठान तत्व ही सत्य है वही ब्रह्म है वही आत्मा है वही सत्य है पुनस्ाना स्व प्राप्त भूयकुगा कर्मासारादनंदस्व प्राप्त सुस्रति गो नजीव प्राणवधारक स्पीति स्वनावस्थन गच्छतिश्रुतिव प्रबुद्ध प्रबुद्ध जागरण प्राप्त शेष पुन जन्मक जगता है सुश्रुति अवस्था से फिर आ जाता है सुश्रुति अवस्था में आनंद आत्मस्वरूपम प्राप्य आनंद रूप जो आत्मस्वरूप उसको प्राप्त करता है सुश्रुति अवस्था में किस प्रकार तमो विभूत ज्ञान से आवृत होकर के आवरण केवल रहता है विक्षेप नहीं रहता है तभी कितना आनंद होता है विक्षेप नहीं रहने से आनंद है सुश्रुति अवस्था में जागृत काल में स्वप्न काल में विषय होकर के थक जाते हैं इंद्र भी थक जाती है भक्त होते, सुनते सुनते संगीत कोई भजन सुनो बहुत अच्छा लगता है बाद में बहुत सुनने का था था फिर नहीं छोड़ो सुनते सुनते फिर थक जाता है सब विषय भोग करके थक जाते हैं तो सुश्रुति में फिर शांत बिल्कुल आराम हो जाता है सब छोड़ करके सो जाते हैं तो फिर आनंद हो गया ये आनंद स्वरूप प्राप्त अज्ञान से आनंद स्वरूप आत्मा को प्राप्त करता है अवस्था में फिर भूयो फिर, फिर आता है जागृत सपनों को आता है क्यों आता है सुश्रुत अवस्था से आनंद स्वरूप प्राप्त कर लिया फिर क्यों आता है जन्मांतर कर्म युगा तो आना ही पड़ेगा प्रलय काल में सब रहते प्रकृति में लीन हो जाते हैं सृष्टि काल में फिर अपने जो संपत्ति है कर्म है संपत्ति धर्म अधर्म उसको लेकर गाते हैं प्रलय के बाद जब जन्म लेते हैं पुण्य पाप अपने साथ है प्रलय काल में भी कोई लीन हो गया कारण रूप से रहा तो अपने जो पुण्य पाप उसको कोई ले लेगा सुरस्वती ले। अवस्था में सुरस्वती अवस्था में सो जाओ तो भी कोई नहीं लेगा चोर भी नहीं लेगा पाप तो कोई नहीं लेना चाहे तो पुण्य भी कोई नहीं ले सकता है फिर जब उस प्रलय काल चाहेगा वह अपना पुण्य पाप साथ में लेकर आएगा साथ में आप जहां जाना है आपका कर्म पहले जाकर करके आपके लिए वो बना देगा सगुन ऐसी ही परिस्थिति कोई कहते यहाँ बहुत राग देश इसको छोड़ छोड़कर चल जाएंगे दूसरे स्थान जाते समय वहां ऐसे ही सब राग देश तुरंत तो शुरू हो जाएगा जिसका जो कुछ कर्म फल भोग होता है प्रारब्ध कर्म फल भोग होता है हो रहा एक स्थान छोड़ दूसरे स्थान जाएगा तो प्रारब्ध कर्म फल देगा बस प्रार्थ कर्म पहले जाकर के सब इसे व्यवस्था कर देगा अब जाते ही तुरंत वही भोग होगा जितने जो भोग यहाँ होता था वही होगा कर्म फल भोगना ही पड़ता है कर्मयुगा जन्मांतर कर्मयुगात भन्मांतर कर्मगा प्राग भव्य कर्म अनुसाराथ पहले जन्म बहु जन्म में कर्म किया था उसमें कर्म के अनुसार अभी भोगने के लिए आया है शैव आनंद स्वरूपम प्राप्त शैव जीव प्र, स्वापित प्रभुता, शैव जीव वही जीव जो अनद स्वरूप प्राप्त किया तो वही आएगा ब्रह्म सूत्र में इसका विचार होता है सुश्रुति अवस्था को जानने के बाद जब जगता है क्या वही आता है या दूसरे आता है तो पूरा पीछे कहेगा जैसे समुद्र से पानी मिल गये गंगा यमुना सब पानी पहुंच गयी और लोटा लेकर पानी डाल दो फिर लोटा में पानी निकालो जो पानी आपने डाला था वो पानी आ जाएगा गंगा जी में देखो पानी लेकर डाल दो फिर लो, लोटा उठाओ वो नहीं आएगा तो सुस्ती अवस्थाएं में चलेगा जो जगेंगे कोई दूसरा आ जाएगा ये नहीं ऐसे कागता है सोता है वही आता है कि वही स्मरण करता है स्मरण अनुस्मृति स्मरण करता है ये काम बाकी क्या है बाकी उसको करना है अपने तो अपने लोटा तो इसमें डुबाया लोटा वही से रखा ऊपर बंद करके पानी में गंगा जी ऊपर लोटा जैसे गंगोत्री में लेते गंगाजल गंगा जल में डालने के लिए वो लोटा में ऊपर बंद करके रखते हैं उसको गंगा जी दुबा कर, दुबा दो, में डुबा डुबा दो ताला में डूबा दो उठाएंगे तो जो जल पहले था वह आएगा ऊपर बंद है और डूबा करके जितने दिन है प्रलय काल में सब अंतकर्ण सबका अंतकर्ण अज्ञान में लीन हो गया एक ही अज्ञान है इसमें सब लीन हो गया एक मतलब नाना अज्ञान भी मानते है अविद्या ये जितने ज्ञान इतने अज्ञान से मानते हैं और एक माया में शौल्य न हो गए फिर जब आएंगे वही लौटा वही पुण्य पाप साथ में आएगा पाप पुण्य कर्म वासना संस्कार सब साथ में आएगा फिर वो करेगा स एव जीव सुश्रुति काल से ही जब जगता है स एव जीव वही वही कथा सऐव आनंद स्वरूप प्राप्त एवं सुरस्विंग गो सुरश्रति को गया था वही आता है स एव एवकार का क्या थे अन्य नहीं न तो अन्य जीव अन्य जीव नहीं न तो अन्य नहीं जो था वही सैव जीव सैव नही न्वन्य जो सही जगता है प्राण धारण करने से जीव हुआ सपीति सपीति का सपनावस्था में गचती सैव जीव सपनावस्था को प्राप्त करता है सुश्रुति से सपनावस्था को आता है स्वप्न शब्द सहने के लिए दोनों स्वप्न में भी सुश्रुति दोनों में स्वीती शब्द प्रयोग होता है स्वप्न अवस्था में अवस्थान में गचती उसके पहले कहा किस अवस्था में था सुरस्ती सोय करके अभी जग रहा है सुश्रुति से सुश्रुति गिर सपन अवस्था का सुश्रुति अवस्थान सुश्रुति अवस्थान से सप्न अवस्था को आता है सपीति प्रबुद्ध सपीति अथवा प्रबुद्ध सपीचित स्वप्न अवस्था से सुश्रुतिवस्था में स्वप्न अवस्था को आता है अथवा प्रबुद्ध प्रबुद्ध जागृत को प्राप्त करता है स्वप्न अवस्था में आता है या जागृत अवस्था को आ जाता है प्रबोधम जागरण प्राप्त होतीबुद्ध प्राप्त होती प्रबोध को प्राप्त करता है प्रबुद्ध हो जाता है प्रबुद्ध जागरण प्राप्त होती जीव ब्रह्मोर रैक, ऐक्य माह जीव ब्रह्म एक ही है उपाधि के कारण भेद होता है वास्तव तो भेद नहीं है जीव को कह कह कहते प्रतिबिंब ब्रह्म का प्रतिबिंब ब्रह्म अधिष्ठान चैतन्य एक है माया में उसका आभाष चिदाभाष दिखता है उसको जीव शब्द से कहते हैं अधिष्ठान चैतन्य रहेगा और चीदा भाष उस मलग हो गया तो जीव हुआ बिंब प्रतिबंब रूप के के के कहते हैं कहीं कहीं कहते हैं ईश्वर जीव बिंबत ब्रह्म है ईश्वर भी प्रतिम्ब जीव भी प्रतिम्ब उपाधि के कारण भेद हुआ दो दर्पण में प्रतिम्ब दो दिखते हैं बड़ा दर्पण स्वच्छता बड़ दर्पण में स्वच्छ दिखेगा महिला दर्पण में महिला दिखेगा दो उपाधि से दो प्रतिम्ब हो गया प्रतिम्ब में तो भेद है कि दोनों दर्पण में जो दिखता है प्रतिम्ब बिंब कितने दो दर्पण में दो प्रतिबिंब और बिंब हजार दर्पण में प्रतिब हजार हो जाएगा बिंब कितना होगा एक ही बिंब रूप चेतन है सबके अंतकरण प्रतिबिंबित तो होता है चिदा अलग अलग हो गया शरीर अलग है अंतकर्ण अलग है और चिदाभाषा प्रतिबिंब अलग हो गया उसी को जीव मान करके कहते आने के जीव न्याय लो को लोग कहते आपका आत्मा सबके शरीर के अंदर बाहर सर्वत्र है व्यापक है आपका स्वरूप का प्रतिबिंब सब के अंतकर्ण में होता है तो आप प्रतिबिंब रूप है या बिंब रूप है बिंब रूप चेतन को मानना है आपका बिंब रूप का प्रतिबिंब आपके अंतकर्ण में होता है दूसरे अंतकर्ण में होता है सब के अंतकर्ण में जो प्रतिबिंब वो आपका ही है ये सोचना है कि मैं बिंब रूप चेतना हूँ मेरा प्रतिबिंब सबके अंतकर्ण में है अंतकर्ण जो चिदाभास है उसको जीव मान कर उसमें भेद है और उसमें भी झगड़ा राग देश किसमें प्रतिबिंब में दो दर्पण दस दर्पण में बिंब रूप एक का प्रतिबिंब अलग अलग है और प्रतिबंध आपस में लड़ रहे है झगड़ा कर रहे किसे किस मैत्री किसमें एक ही बिंब है यदि बिंब रूप को समझ लिया वो समझे कौन झगड़ा कर रहा है झूठे झूठे प्रतिबिंब चीदा में देह में अभिमान करके झगड़ा है बिंब रूप को समझ लिया कितने है चेतना एक ही झूठा ही भेद झूठा झगड़ा झूठा राग देश झोटे उसमें ही रह करके अनादिकाल से उसके पीछे उसमें अनादिकाल से ही कर रहा है प्रतिब को मे मान करके देहादि में अहम बुद्धि करके सुख भोगना राग दोष करना जन्म मरण को प्राप्त करना इसी चल रहा है अभी कम से कम समझ ली बिंब रूप में हूं मैं प्रतिम्ब नहीं हूँ सारे प्रतिम्ब मेरे ही है सारे प्रतिम्ब आपका है तो कहीं दर्पण हिल रहा है तो प्रतिम्ब हिलेगा आपका प्रतिम्ब स्थिर होता है आप क्या आप सब क्या चाहते हैं अपने अंतकोण को शांत करना चाहते हैं आपका अंतकोण शांत हो गया तो दूसरे अंतकोण हिल सकता है नहीं तो आपका प्रतिम्ब एक स्थान में शांत हो गया तो दूसरे स्थान में हिलाया ना नहीं तो सब समझ लिया बिंब रूप में हूं तो प्रतिम्ब हिलते रहे तो क्या बिगड़ा दर्पण हिलते रहे हिलाने दर्पण हिलते रहे दर्पण बिंब रूप समझ लिया तो अंतकण हिलते रहे तो क्या हो जाता है सब के अंतकण अलग अलग दिखता है तो वास्तव अंतकण है ही नहीं जुटा है उसके साथ बिंब का संबंध भी नहीं है मुख के साथ दर्पण का क्या संबंध है दर्पण दूर में मुख यहाँ है प्रतिम्ब उसमें दिखता है दर्पण में मुख रहता है प्रतिम्ब रहता है प्रतिम्ब कोई पदार्थ है दर्पण में रहता है दिखता है रहता कुछ नहीं है दिखता है इसी प्रकार चेतना आपके अंतःकरण के माध्यम से अविभक्त होता है दिखता है अंतःकरण में चिदावास जो कहते चेतना जैसे लगता है वो चेतन है ही नहीं जिसको चेतन मानते है वो चेतना है ही नहीं चेतन जैसे लगता है उसके चिदाभाष कहते उसको लेकर काम हम कहते चेतन और पत्थरों कहते जड़ दीवालों को कहते जड़ शुद्ध चेतन दीवाल में कम है ज्यादा है सामान्य शुद्ध चेतन सब बराबर है ये चिदाभास झूठे झूठे चिदाभास को लेकर के चेतन कहते हैं चिदाभास कोई वास्तव पदार्थ है क्या बिंब से भिन्न है ही नहीं जिसको लेकर के चेतन कहते बिंब रूप चेतन एक है वही जागृत सपन सुश्रुति तीनों को प्रकाश करने वाला है सुश्रुति जागृत स्वप्न तीनों को प्रकाश करने वाले बिंब रूप अंतकर्ण तो कान मिली न हो गया सुश्रुति अवस्था में अंतकर्ण भी जड़ है वही जो घट ज्ञान पट ज्ञान जागृत अवस्था में होता है अंतकर्ण का परिणाम में भी वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब चीदा भाषा के संबंध से वृत्ति को भी ज्ञान कह देते हैं एक चेतन है जागृत का भी दृष्टा है स्वप्न का भी दृष्टा है साक्षी सुश्रुति अवस्था में अज्ञान का साक्षी आप जागते हैं अभी स्वप्न देखते समय आप रहते हो दूसरा स्वप्न देखता है आपने स्वप्न देखा उठ जगने का मैंने स्वप्न देखा असुश्रुति अवस्था में मैं सुकम अहम अस्वाम तीनों अवस्था का परामर्श करने वाला चेतना जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों को प्रकाश करने वाला चेतना एक सूत्र काल पुरुष बताया था जिसको हम जानते हैं हमसे भिन्न है जो देखता है घटपट को घट नहीं पट नहीं घटपट का दृष्टा घट से भिन्न है दृश्य दृह की रूप चेतन से भिन्न है आपका दृश्य जागृत प्रपंच अभी जागृत अवस्था में सपना अवस्था में आपका दृश्य साक्षी का दृश्य सपना प्रपंच अवस्था में क्या दृश्य है अज्ञान असुश्रुति अज्ञान है जितने दृश्य हैं द्रीघ उससे भिन्न है, है। जागृत का जो प्रकाशको वो उस सपना अवस्था में रहता है नहीं रहता है सुश्रित अवस्था में रहता है सुश्रित अवस्था में जो रहता है जगने के आवाद वही रहता है दूसरा है ती ती तीनों अवस्था को प्रकाश करने वाला पूरा तय की जीव यही जीव ब्रह्म की एकथा जो जीव रूप से जागृत सपन सुश्रुति अवस्था में रहता है वही ब्रह्म है तीनों अवस्था का प्रकाशक इधर जीव ब्रह्म ब्राह्मण पुरत्री तीन पुरे पुराणम पुरा त्रय पुरत्र ज्ञान आख्य शरीर त्री ये पुरोह शरीर शरीर तीनों शरीर में स्थूल शरीर दिखता है सबको अन्न में सर सूक्ष्म शरीर है कितने है पांच कर्मेन्द्र प्राण भी पांच कितना हो गया और उसमें अंतकोण मिला दो अंतकोण का मनोबुद्धि बुद्धि कहे तो सत्र हो जाएगा मनोबुद्धि चित्त कार्य कहे तो उन्हीं से हो जाएगा तो सत्र कहते उसमें चेतना का आभाष दिखता है बुद्धि में चिदाभाष सूक्ष्म क्या है अज्ञान अनिर्वाच्य अनादि अज्ञान अज्ञान आखे स्थूल सूक्ष्म अज्ञान आखे चरत्र स्थूल सूक्ष्म अज्ञान है कारण सर चरत्री क्रीड़ा करता है जीव बिहर यश जीव विहार करता है बड़े प्रसन्न करे कभी किसी में कभी किसी में तीनों को प्रकाश करता है सपनावस्था में करोड़ रुपया मिल जाएगा ये जगने के बाद कितने लेकर आता है सपना अवस्था कोई पुण्य कर्म करता है पाप कर्म करता है जगन व्यात अपने को क्या मानते है पुण्य पाप करता मानता है अनन्नागत न स्वप्न में जो कर्म करता है वो कर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं है असंग पुरुष आत्मा असंग जागृत काल में जितने धन संपत्ति है धन संपत्ति का भोजन पेट भर काग्र सोया स्वर्न अवस्था में वो भोजन पेट में रहता है सपन देखते समय अपने को भूखा क्यों मानता है मैं भूखा हूँ गला से जाता है चिल्लाता है पानी दे दो कोई झूठा खाता है तो झूठा भी झूठा भी दे दो पानी थोड़ा दे दो पी दे गला में पानी दे दो अर्थात स्वप्न अवस्था में ये जागृत प्रपंच के धन संपत्ति भोजन आदि कुछ काम करते हैं कुछ काम नहीं करते हैं सपना अवस्था में अपने को मानता है कुछ अलग जागृत ना पुण्य पाप कर्म भी सपना अवस्था में, में नहीं सपन काल ना पुण्य पाप जागृत में नहीं पुण्य पाप कर्म जो व्यवहार अवस्था में तो रहेगा अत्य अवस्था में किंतु स्वप्न में जब देखता है में दुखी वो कर्म अलग है सुखी का भी होता है कर्म अलग है सपना व्यवस्था में कुछ कर्म करके आता है धन कमा करके आगे जगे या जगने के बाद कितने धन रहेगा कुछ नहीं सब भूखा है सो गया सप्नों सपनों बता में अच्छा भोजन कर लिया जगने के बाद और भूख लगेगी जब पहले भूखा था नींद लग सो गया और सपनों बता में अच्छा भोजन राज राजमोहरे बड़े सम्मान के साथ नमस्त पूजा करके मारा चढ़ा करके भोजन पेट पर खिला दिया और जगने के बाद भूख लगी क्या <laughs> जैसे पेट पर खाकर जग गया तो भूखा जैसे परे था वही है इसी प्रकार पुण्य पाप कुछ साथ में नहीं आता है जैसे स्वप्न से नहीं आता है इसे तीनों अवस्था में क्रिया करता है तीनों अवस्था से विलक्षण है शुद्ध है जागृत प्रपंच जागृत सुख दुख जागृत कर्म जितने भी है वो कोई आपके साथ स्वप्न अवस्था में नहीं जाते हैं आत्मा से भिन्न है आत्मा रहने पर नहीं रहता है इसे अन्वय व्यतिरिक्त होता है जो तीनों अवस्था में रहता है तीनों अवस्था में उसका अन्वय हुआ वही सत्य है जो एक अवस्था में है दूसरी अवस्था में नहीं है वो उसका व्यतिरिक्त हो जाता है जिसका अभाव हो जाता है वो सदरूप है अभाव विद्यते सत सत्य का अभाव नहीं होता है स्वप्न अवस्था में जागृत प्रपंच रहता है सुस्वती अवस्था में जागृत प्रपंच स्वन प्रपंच इसलिए सत्य नहीं है नाभाव विद्युत सत सत्य का अभाव नहीं होता है जिसका अभाव होता है वो सत्य नहीं है यही विचार करना है कर्य क्रीडति यीव चकारा पुरात्र क्रीडति यीव जो ही एव कर दिया प्रसिद्ध वही परमात्मा एव जब प्राण धारक वही परमात्मा ही ततस्तु तस्मादेव जीवा भी न तो अन्य वही परमात्मा जीवस अभिन्न अन्य कुछ नहीं उससे ही परमात्मा से जगत उत्पन्न होता है वो जीव सभिन्न है न तो अन्य तस्माजात्म उत्पन्नम सकम निखिलम विचित्रम विविध कर्म नाम रूपम विश्वम सारे कार्य प्रपंच विचित्र निखिल प्रपंच विविध नाम रूप नाम विविध कर्म नाम रूपम कर्म नाम रूप सारा विश्व उत्पन्न होता है अज्ञान से उत्पन्न होता है अज्ञान अज्ञान को कहते समय लग जाता है अज्ञान नाम को कोई पदार्थ वास्तव है उसे उत्पन्न वैसा नहीं अज्ञान से मतलब वास्तव नहीं होता है ओ सहना सहन भुनस्त सहवीर करवा वेजस्वी नीतमस्तु विषा वही ओ शांति शांति शांति